कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक शिवानी का संस्मरण अरुंधति उसका साथ यद्यपि तीन ही वर्ष रहा पर उस संक्षिप्त अवधि में भी हम दोनों अटूट मैत्री की डोर में बंध गए उन दिनों पूरा आश्रम ही संगीतमय था कभी चित्रांगना का पूर्वाभ्यास कभी माचिर खेला कभी श्यामा और कभी ताशीर देश उन दिनों आश्रम में सुरीले कंठों का अभाव नहीं था खुकुदी यानी अमिता मोहर यानी कनिका देवी स्मृति इन्दुलेखा घोष विश्री जगेशिया सुचित्रा ऐसी ही कोकल कंठी सुगायिकाओं के कंठों में एक कड़ी और जुड़ी जैसा ही कंठ वैसी ही खांटी बंगाली जोतदार ठसक बूटा सा कद गौर वर्ण बड़ी बड़ी फिरोजी शर्वती आंखें जो पल पल गिरगिट सा रंग बदलती थीं। पहले ही दिन उसने संगीत सभा में बाउल गीत गाया कंठे आमार शेष रागिनीर, वेदन बाजे बाउल शेजे तो पूरा आश्रम झूम उठा और फिर तो वो देखते ही देखते लोकप्रिय गायिकाओं में अग्रणी हो गई यद्यपि वो छात्रावास में कभी नहीं रही पहले खेल के मैदान के छोर पर और बाद में आश्रम के सीमांत पर बनी एक पुरानी कोठी को किराए पर लेकर उसकी विधवा मां अपने परिवार को लेकर रहने लगी उसी ने बताया कि वे अट्ठारह भाई बहन हैं पर सब इधर उधर कुछ बहनों का विवाह हो गया था और कुछ को विदेश भेजा वे प्रवासिनी बन गई थीं। बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी केवल दो भाई गोपाल और बादल आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उनका रहन सहन ओढ़ना पहनना खान पान एकदम जमींदाराना था कई दास दासियां थीं, खाना पकाने वाला उड़िया ठाकुर था जिसकी अद्भुत पाक कला से नुकू यानी अरुंधति की पूरी मित्र मंडली बुरी तरह प्रभावित हो चली थी एक ओर उनका अभिजात्य दूसरी ओर वैसी ही विनम्र शिष्टता उसकी मां जिन्हें हम माशी मां कहते थे दीर्घांगी व्यक्तित्व सम्पन्न तेजस्वी महिला थी बहुत कम बोलती थी पर स्नेहधारा जैसे उनकी विषादपूर्ण आंखों से निरंतर झरती रहती थी प्रायः ही हमें खाने को बुलाती और स्वयं हाथ का पंखा चलती हमें परम तृप्ति से खाते देखकर स्वयं भी तृप्त हो उठती मैंने नुकू के जितने भी भाई बहन देखे सबका रंग रूप ठप्पा प्रायः एक सा ही था केवल छोटे भाई प्रवीर या बादल को छोड़कर वही एंग्लो इंडियनी रंग और हरी हरी आँखें कभी कभी किसी अनुष्ठान में वंदे मातरम गाने का अवसर आता तो हम दोनों को ही साथ बुलाया जाता हमारे संगीत गुरु शैलजा रंजन मजूमदार कहते थे तादेर गला बेश मितय तारोए जावी यानी तुम दोनों का कंठ स्वर मेल खाता है इसी से तुम ही दोनों को जाना होगा एक बार यही वंदे मातरम गान गाने के लिए हमें शिवड़ी ग्राम जाना पड़ा बैलगाड़ी में हिचकूले खाते खाते जब शिवड़ी पहुंचे तो संध्या हो गई उद्योधिनी संगीत के बाद ही लौटना पड़ा मार्ग में अंधेरा हो गया सहसा आंधी आई और बैलगाड़ी में लटकी लालटेन भी बुझ गई यद्यपि हमारे साथ और भी लोग थे पर सुना था वो मार्ग बहुत सुविधा का नहीं है पास ही में कहीं कपालिकों की आराध्या अट्टहास देवी का मंदिर भी है बार बार गाड़ीवान कह रहा था भॉय पाबे न दीदी मानीरा किस्सू होबेना यानी डरियेगा मत दो, दो मनी कुछ नहीं होगा पर जब तक बोलपुर नहीं पहुंचे हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भय से कामती रही थीं। अरुंधति का चेहरा विधाता ने अवकाश में ही कढ़ा होगा खड़ग की धार जैसी नाक छोटे दो अधर और मत भरी आंखें न कोई मेकअप न सज्जा फिर भी अष्टभुजास देवी रूप एक घटना बरबस अतीत की ओर खींच रही थी एक बार आश्रम के मेले में आश्रम की कुछ छात्राओं ने चाय का एक स्टॉल लगाया सबने सफेद साड़ी पहनी संथाली जूड़ों में जवा पुष्प घोसा और सिर पर धरी तिरछी गांधी कैप मेनू की सज्जा हवारी जया अपा स्वामी ने देखते ही देखते हमारी दुकान पर भीड़ लग गई। आश्रम का चाय वाला बूढ़ा कालू जिसका स्टॉल ठीक हमारे स्टॉल के सामने था हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने गिर्ण लगा दीदी मनी रा अमार जे कई आश्चर्य सब दादा बबूरा तो अपना दे रही दुकाने दीदी मनी मेरी दुकान में तो ग्राहक फटक ही नहीं रहे हैं सब दादा बाबू तो आप ही की दुकान पर जा रहे हैं हमने उसे आश्वस्त किया कि हम अपनी दुकान 4 बजे ही उठा लेंगे कोई नहीं आया तो हम सब छात्राएं उसी के स्टॉल पर खाकर उसकी क्षति पूर्ति करेंगे एक तो हमारे स्टॉल पर वे सर्वथा नवीन स्वाद वाली सामग्री परिवेशित हो रही थी जो बंगाल की जीवा के लिए अभिनव थी इडली बड़ा उधर उत्तर प्रदेशी समोसे बिहार का तिलबुग्गा और अनर सर अकबर हैदरी भी हमारी दुकान पर पधारे तो उन्हें एक समोसा खिला हमने दस रुपए उगा लिए वो भी तब जब एक में मसाले से ठंसा फंसा समोसा अन्यत्र उपलब्ध था मृणालिनी साराभाई बूढ़ी दी यानी नंदिता कृपलानी दक्षिण की लीला एप्पन चकर चक्कर चहकने वाली चट्टी चीन की मारी बांग सब परिवेशन के लिए फौजी अनुशासन में खड़े थे जिस मेज पर मैं और नुकू थे देखा उसी ओर एक अपरिचित जोड़ा चला आ रहा था अप्रूप सुंदरी यवना छरहरी कनक छड़ी सी तरुणी और उतना ही काला कदम साबौना सहचर मैंने नुकू की कान में फुसफुसा कर कहा देख, नुकू ब्यूटी एंड द बीस्ट वो हंसकर चुप रही दोनों हमारी मेज पर बड़ी देर तक खाते बतियाते हंसते खिलखिलाते रहे फिर उस व्यक्ति ने नुकू को बुलाकर कहा ए नुकू बिल नहीं आए। मैं चौंकी तब क्या वो इन्हें जानती थी पर तब ही उसने बड़ी दुष्टता से हंसकर मेरा हाथ पकड़कर उन दोनों के सम्मुख खींचकर कहा जानो छोट दी अमार बंधु तुमोदिर की बोलछे ब्यूटी एंड द बीस्ट मैं लज्जा से कटकर रह गई मुझे क्या पता था कि छोट दी नुकू की सगी बड़ी बहन है और कल ही कलकत्ता से आई हैं। और उनके सहचर जिन्हें मैंने अज्ञानतावश बीस्ट की उपाधि से विभूषित किया था वे उसके सगे जीजा हैं पर उसके रसिक जीजा ने शायद मेरी अपदस्थता भांप ली थी बड़े अधिकार से मेरा हाथ खींचकर अपने पास बिठाकर बोले बेश करेछो है आमार सुंदरी गिन्नी के ब्यूटी बलो छे ते थैंक्स उन्हें बीस्ट कहा था ये वो आलाहादी उदार व्यक्ति भूल गया उसके बाद दो बार उनसे मिलना हुआ वही प्रसंग और वैसी ही उदार हंसी यही नहीं पूजा में उन्होंने मेरे लिए विशेष उपहार के रूप में एक हांडी संदेश नहीं भिजवाए एक सुंदर धानी घनरे वाली साड़ी भी भेजी साथ में उनका पत्र ओहे शालीर बंधु ये साड़ी तुम खूब मनाबे आमर देर भाला बाशा निमो ब्यूटी एण्ड बीस्ट अरी साली की सखी ये साड़ी तुम पर खूब फबेगी हमारा प्यार लो ब्यूटी एंड बीस्ट आज भी वो स्नेह प्रवण चेहरा याद आते ही अपनी बचकानी उक्ति पर लज्जा जाती है छोट अभी भी आश्रम में ही, जमाई बाबू नहीं रहे वो दो दिन पूर्व नुकू ने मुझे बंबई में मिलने पर बताया था वो अपने पति प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री तपन सिन्हा के साथ जसलोक में अपनी बाईपास सर्जरी कराने आई थी अंत तक शल्यक्रिया नहीं हुई अस्पताल के व्यवहार से वो क्षुब्ध होकर मेरे यहां चली आई और दिन भर हम दोनों ने साथ बिताया था कितनी बातें की कितनी अनकहीं रह गईं। अरुंधति ने अपने जीवन काल में ही प्रचुर ख्याति बटोरी थी पहले स्वयं चलचित्रों के माध्यम से अपने अपूर्व अभिनय द्वारा गायिका के रूप में यात्रिक क्षोधित पाषाण महाप्रस्थानेर पथ छुटी गोपाल आदि चलचित्रों की निर्देशिका के रूप में देखना कभी तेरे उपन्यास पर भी फिल्म बनाऊंगी पर हिन्दी तो आता नहीं तू ही बांग्ला में सोनॉप्सिस बनाना यही कभी माणिकदा यानी सत्यजीत रे ने भी कहा था किंतु मन की मन में रह गई मेरे उपन्यास धरे रह गए नुकू चली गई जब उसे बंबई में देखा तो धक्का लगा था कहा गया वो रूप वो रंग जब आश्रम के असंख्य छात्रों के हृदय में वो अपनी फिरोजी आंखों की चिलमनों में दावे, गर्वुन्नत मराल ग्रीवा उठाए राजमहिषी किसी चाल में घूमती थी मग्न दंत पंक्ति काल कालधूसर गौरवर्ण जिसकी पिता भाभा पर सुदीर्घ व्याधि ने स्याही सी फेर दी थी कौन कहेगा कि ये कभी आश्रम की सर्वश्रेष्ठ सुर सुंदरी के रूप में जानी जाती थी ठीक ही कहा है शायद माँ कुरू धनजन यौवन गर्वम हरित निमेश कालह सर्वम बहुत पहले पक्षाघात का एक सशक्त झटका उसके पैरों में भी अपने कुटिल हस्ताक्षर छोड़ गया था दिगदीश तो पायरे की दुर्वस्थ था रही है पैरों की कैसी दुर्वस्था हो गई है मेरी आंखों में आंसू आ गए एक बार उसकी सज्जा करने में जुटी गौरदी, यानी नंदलाल बोस की बड़ी पुत्री ने ही मेरी ही उपस्थिति में कहा आहा एक ही बार मुगल ब्यूटी आहा एकदम मुगल ब्यूटी पर आंखें अब भी वैसी ही थीं, अमी हलाहल मत भरे ठीक जैसे किसी ऐतिहासिक बुलंद इमारत के खंडहर में अनूठे कंगूरों से विभूषित छोखे ज्यों की त्यों धरे हूं उसके बाद उसका ही एक पत्र मिला था वो बाईपास के लिए विदेश जा रही है पर वहां से भी कोरी ही लौटी फिर पहुंची बैंगलोर उसने भी शल्य क्रिया को निरापद नहीं बताया कई धमनियां रक्त के थक्कों से अवरुद्ध हो गई थीं। फिर एक दिन वो बिना किसी से विदा लिए चुपचाप चली गयी शिवानी का संस्मरण अरुण कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन